मुक्ति और उसके उपाय निर्जन वास और साधु संघ, त्यजते त्यजते संग, संग सर्वथा अन्यथा लाभेन त्यजते वृशम अन्यथालाभेन्मुक्ति सत्यम सत्यम शिवसंहिता भगवान शिव का वचन सर्वदा सभी प्रकार से संघ का वर्णन करे। अन्यथा कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती मेरी इस वाक्य को पूर्ण सत्य मानो निसंग मुक्त दोषा सर्वि संगजा कुलाण तंत्र निसंग व्यक्ति ही मुक्त होता है और इस संग से ही सारे दोष उत्पन्न होते हैं एक एव चरे नृत्य सिद्ध्यर्थम असहायवान्द्धिमेक्य न जहाती न ही यथे ए मनुस्मृति एकाकी संग विहीन असहाय व्यक्ति को सिद्धि या मोक्ष प्राप्त होता है यह जानकर मोक्ष के लिए एकाकी विचरण करे एकाकी विचरण करने वाला किसी के कारण दुख भोग नहीं करता और उसके कारण कोई दुख नहीं होता अतः ममता शून्य होकर वह परम सुखपूर्वक मुक्ति प्राप्त कर सकता है बाध्यते लोकन संग सुखमस्तते तेन संग परित्याज्य सर्वदा सुखमिक्षता पंचदशी संगी व्यक्ति लोगों द्वारा बंध जाता है संग रहित होने से ही सुख प्राप्त होता है अतएव सुखाकांक्षी लोगों को सर्वदा संग का परित्याग करना चाहिए महात्मा वेदव्यास ने अपने मुख्य पुत्र सुखदेव को ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए मिथिलाधिपति राजर्षि जनक के पास भेजते समय उन्हें यह उपदेश दिया था मार्ग में किंचित मात्र भी सुख की अथवा परिचित लोगों की ओर आकर्षित न होना ऐसा करने पर तुम संग पास में आबद्ध हो जाओगे देवर्षि नारद ने सुखदेव से कहा था अदर्शनम अस्पर्शम तथा संभाषण तदा सदा यस्य स मुने श्रेयो विंदते परम जिसका किसी प्राणी से संदर्शन संस्पर्शन और संभाषण नहीं होता वही यथार्थ श्रेयलाभ करता है संग सर्वात्म सचेत न शक्य सदभि सप्रकुर संगो संगोहि भे सजम सभी से सब प्रकार संग त्याग करो यदि सर्व संग परित्याग न कर सको तो सज्जन साधुओं का संग करो सत्संग आत्मा के लिए महा जैसा है साधना की प्रथम अवस्था में साधु संग साधक के लिए विशेष रूप से हितकारी होता है लेकिन उच्चतर अवस्थाओं में कई बार वह मुक्ति का विघ्न बन जाता है दया या परोपकार आदि अनेकों के लिए परम धर्म स्वरूप होते हुए भी जीवन मुक्त पुरुष के लिए कई बार बंधन प्रतीत होने लगते हैं देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर को कहा था रागो द्वेश लोभस् शोक मोह भय मद मानो मानोषु याच माया हिंसा चमत् रज प्रमाद क्षुनिद्रा सत्रस्ते मादय रजस्तमा प्रकृतिय सत्व प्रकृतियवचीन महाभारत के शांति पर्व के दो सौ अध्याय में भीष्म देव ने युधिष्ठिर को स्पष्ट रूप से यही उपदेश दिया है भगवान अष्टावक्र ने जनक को कहा था नहीं हिंसा न हिंसा नव कारुण्यम नोधत्यम न चीनता नश्चर्य न क्षोभ क्षीण संसरणे धरे अष्टाव्र संहिता संसार रहित लोग न तो किसी के प्रति हिंसा का न करुणा का भाव रखते हैं न तो वे उद्धत होते हैं और न दीन वे न किसी विषय में आश्चर्य प्रकट करते हैं और न ही उन्हें किसी विषय में क्षोभ होता है सत्संग अविवेक निर्मल नयन दस नास्थी नर सौंध कथम ना तंत्र सत्संग और विवेक मानवात्मा के दो निर्मल नेत्र हैं जिस व्यक्ति में ये दो नहीं हो वह अंधा है और निश्चित रूप से विपथगामी हो जाता है शून्यम संकीर्णता में मृत्युरप्यु स्वायते आपसदि वा विद्वान व्यक्ति के सत्संग में सुख शून्य व्यक्ति की शून्यता संकीर्ण या कम होती है मृत्यु मृत्युपस्थित होने पर उत्सव सी प्रतीत होती है और आपदाएँ संपदा जैसी लगती है यह स्नात शीत शीतया साधुसंगति गंगया किम तान किम तीर्थ किम तपोभी किम्धरिह योगवासिष्ठ जिसने साधु संग रूपी निर्मल व शीतल गंगा में स्नान किया है उसको दान तीर्थ तप अथवा अथवादी की क्या आवश्यकता न योगवासिठ उपम प्रकरण जिस मरुभूमि तुल्य प्रदेश में शीतल छाया युक्त फलवान सज्जन बिंदु रूपी वृक्ष न हो उस स्थान में बुद्धिमान व्यक्ति निवास न करे यदि बर्फ के एक टुकड़े को ऐसे स्थान पर रखा जाए जहाँ चारों ओर से उसके ऊपर अग्नि का ताप पड़े तो वह शीघ्र गल जाता है उसी प्रकार यदि कोई साधक लगातार अज्ञानियों की मंडली के बीच रहे तो उसका निश्चित रूप से पतन हो जाता है अतज्ञानी व्यक्ति कभी ऐसे स्थान में न रहे महात्मा मनु आदि शास्त्रकारों ने महापापियों तथा उनका संग करने वालों का भी एक ही प्रकार के प्रायश्चित का विधान किया है तथा पांच प्रकार के महान मुख्य पापियों में उनकी भी गणना की है यथा ब्रह्महत्या ब्रह्मत्यासुरापानम स्ते गुरनागम महांति पात का नहु संसर्गितईस वीरघाती वृथा पाई वीरा श्रीगमस्था स्थेयी महापतन तत्क किसी प्रसिद्ध अंग्रेज डॉक्टर ने कहा है कि जिस प्रकार देह के संक्रम संक्रामक रोग आसानी से दूसरे के देह में संक्रमित हो जाते हैं उसी प्रकार आत्मा के पाप रूपी रोग भी आसानी से उनका संग करने वाले व्यक्ति में संक्रमित हो जाते हैं श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था मई चानन्य योगे न भक्तिरभ्य विचारिणी विविक्त देश सेवित्व अरतिर जनसंसदी। गीता प्राकृता जनानाम संसदी सभायाम अरति अन्य योग का परित्याग कर परमेश्वर मुझ में अचल भक्ति करे चित्त की प्रसन्नता पैदा करने वाले एकांत स्थान में वास करे और साधक के अतिरिक्त अन्य विषयी लोगों के समूह से रति अर्थात रुचि न रखे अर्थात ऐसे लोगों से न मिले अथर्ववेद के निरालंबोपनिषद में स्वर्ग और नरक के लक्षण इस प्रकार कहे गए हैं को नरक संसार विषयी संसर्ग एवं नरक क स्वर्ग सत्संग स्वर्ग नरक क्या है अत्यंत संसाराशक्त व्यक्ति के साथ संसर्ग स्वर्ग क्या है सत्संग का नाम स्वर्ग है वशिष्ठ देव ने रामचंद्र को साधु के लक्षण बताते हुए कहा था लोभ मोह ऋषाम यनुता भवे यथाशास्त्रम विरहति स्वकर्मसु सज्जन योग वाशिष जिस व्यक्ति के लोभ मोह क्रोध प्रतिदिन क्षीण होते हैं तथा तो जो यथाशास्त्र कर्म में रत हैं वही व्यक्ति साधु या सज्जन कहलाता है शंकराचार्य ने साधु के लक्षण यह बताए हैं कि संति संतोखिलगा शिव तत्वनिष्ठा साधु संत कौन है जो सांसारिक सभी विषयों में बीतराग या आसक्तिशन्य हैं तथा मोह का नाश करके पर ब्रह्म शिव तत्व में प्रतिष्ठित हो गए हैं